ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सुमन सारस्वत की कहानी सौभाग्यवती बड़ा अजीब सा दिन था आज अक्टूबर का पहला सप्ताह था बारिश को खत्म हुए पंद्रह दिन से अधिक, अधिक हो गए थे कल से पहले यही लगता था, था, था कि बरसात तो, तो गई अपने, अपने गांव, अब अगले, अगले साल ही आएगी पर आज आसमान का जो हाल था, था उससे, उससे लगता था, था, था कि कहीं बारिश उल्टे पांव लौट तो नहीं आई महीनों तक अपनी मर्जी चलाकर जा चुके अतिथि की वापसी के लिए कोई तैयार नहीं था सुबह से हो रही बुंदा बूंदी में आज किसी को दिलचस्पी नहीं थी काम पर जाने वाले आदमी बिना छतरी लिए ही निकल गए थे और स्कूल जाने वाले बच्चे भी रेनकोट के बगैर महिलाएं घर पर काम निपटाने में लगी थी निम्मी आज स्कूल नहीं गई थी रात को उसकी मम्मी के सर में बेहद दर्द था शाम को ही मम्मी को उपकाई आने लगी थी और रात गहराते गहराते दर्द बढ़ने लगा था जब दर्द तीव्र हो जाता था तो मम्मी को उल्टिया होने लगती यह माइग्रेन का दर्द था जो उसकी मम्मी को महीने में एक बार उठता ही था रात को मम्मी को एक बार उल्टी हुई थी तो माँ ने निम्मी को ही मदद के लिए पुकारा था क्योंकि निम्मी पहली ही आवाज में उठ जाती है निम्मी ने मम्मी को उल्टी कराने के बाद बिस्तर पर सुलाया पानी पिलाकर एक बार फिर मम्मी के माथे पर बम लगा दिया और मम्मी की बगल में लेटे लेटे इंतजार करने लगी कि मम्मी को दर्द से कुछ राहत मिले और वो सो जाए सुबह कितने काम करने होते हैं मम्मी को यही सोचते सोचते निम्मी की पलकें बोझिल होने लगी तभी उसे बाहर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई गई वह चौक उठी आखे बंद किए किए ही उसने आवाज पर ध्यान दिया यह तो किसी कुत्ते की आवाज थी मगर रोज से अलग ही, बिल्कुल अलग निम्मी को यकीन हो गया कि यह कुत्ता भौंक नहीं रहा था ऐसा लग रहा था जैसे रो रहा हो एक छोटे बच्चे की तरह किसी आशंका से निम्मी डर गई, डर के मारे उसने पलके पलकी और स्वतः ही उसके होठ भीज गए निम्मी ने सुन रखा था कि कुत्तों के रोने से अब शकून होता है किसी के मरने का अब शकून यह याद आते ही निम्बी बुरी तरह घबरा गई। आज, आज उसकी, उसकी मम्मी, मम्मी बीमार है कहीं वह बस इसके आगे वह बुरी कल्पना न कर सकी बड़ी हिम्मत के, के साथ, साथ उसने, उसने आंखें खोली माँ को देखने के लिए मगर लेटे लेटे उसकी माँ की स्थिति का सही सही अंदाजा नहीं मिला उसने गर्दन उठाकर देखा माँ शांत पड़ी थी चेहरे पर दर्द के कोई निशान नहीं थे उसका दिल धड़का कहीं मम्मी मर तो नहीं गई। उसे सोच नहीं रहा था कि कैसे वह पता लगाए कि मम्मी जिंदा है या नहीं फिर हिम्मत करके वह मम्मी से चिपक गई। नींद में ही मम्मी ने उसे अपने सीने से लिपरा लिया और सोई रही माँ की बाहों में जकड़ी निम्मी अब पूरी तरह से बेखौफ थी कुछ ही पलों में निंदिया रानी ने उसे धरता पूछा सुबह जब निम्मी उठी तो उसे पता था आज मम्मी को कमजोरी रहेगी इसलिए वह घर पर ही रुक गई। मम्मी से पूछ पूछकर, उसने ढोकला बनाया लहसुन मिर्च की चटनी मम्मी ने खुद ही बनाई अपने भाई बहन का टिफिन आज निमी ने ही पैक किया उनको स्कूल बस में वही बैठा आई घर आकर देखा पापा नाश्ता कर चुके थे वे भी अपने हीरा घिसने के कारखाने में जाने के लिए तैयार थे। चौदह साल की निम्मी से छोटी एक बहन और एक भाई था भाई बहन में बड़ी निम्मी घर की बड़ी बेटी की तरह जिम्मेदार और समझदार थी वह अक्सर मम्मी की मदद किया करती थी पापा जब घर पर ही चोपड़ा लेकर हिसाब करने बैठते तो वह भी उनकी बगल में बैठ जाती स्कूल से आने के बाद खाना खाने के बाद अपने भाई बहन के साथ होमवर्क करने बैठ जाती होमवर्क पूरा होते ही पड़ोस के बच्चे खेलने निकल पड़ते फिर सबके साथ निम्मी भी शाम से ही घर पहुंचती। आज सबके घर से बाहर निकल जाने के बाद माँ बेटी घर पर अकेली रह गई। इस समय निम्मी को घर सुना सुना लग रहा था बाहर रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही थी सूरज न निकला था न छिपा था मटमैला सा दिन उदासी पैदा कर रहा था निमी के मन में आया कि पड़ोस में किसी के घर चली जाए पर सारे बच्चे तो स्कूल गए थे। वह दरवाजे से बाहर आ गई। उसने चारों तरफ देखा सबके दरवाजे बंद थे या उड़के हुए थे निम्मी महावीर भवन की पहली मंजिल पर रहती है उसका यह घर एक पुराने टाइप की बिल्डिंग में है तल मंजिल के अलावा दो मंजिल और भी है इस बिल्डिंग में पांच छह घरों को छोड़ दिया जाए तो सभी घर गुजरातियों के ही हैं। पूरी बिल्डिंग एक परिवार है पीढ़ियों से लोग यहाँ बसते हैं एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रात बिरात बे मौके बेमौके कोई कभी भी किसी के घर आ जा सकता है मध्यम वर्गीय मुंबई की असली पहचान है ये महावीर भुवन अपने घर के बरामदे के सामने लगी लकड़ी की रैली पकड़े निमी बरसात को तो देख रही थी सोच रही थी कि किसके घर जाए जहां उसकी बोरियत दूर हो जाए इस समय उसे कल्पना का की, की बहुत याद आ रही थी पता नहीं काकी की तबीयत अब कैसी होगी कल्पना काकी की याद आते ही उसकी आंखों में आंसू भरा पूरी बिल्डिंग में कल्पना काकी उसी को सबसे ज्यादा प्यार करती है कभी कभी तो स्कूल के होमवर्क में भी उसकी मदद करती है कल्पना काकी तो सचमुच कल्पना के परे है उनको क्या नहीं आता दिवाली में उनके घर की रंगोली सबसे सुंदर होती है नवरात्रि में गरबे में जब वे भक्ति में डूबकर कर माँ के गीत गाती हैं तो निम्मी को वह किसी देवी से कम नहीं लगती वैसी कल्पना काकी जैसी सुंदर पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है उनके हाथ का बनाया मोहन थाल अमृत पाक निम्मी मांग मांग कर खाती है कल्पना काकी के कारण ही निम्मी इतनी कम उम्र में ही कढ़ाई और क्रोशिया चलाना सीख गयी नि्मी वह सब सीख जाना चाहती है जो जो कल्पना काकी को आता है इस बात पर निम्मी की बहन शेचल कभी कभी खींच जाती है वह मम्मी से शिकायत करती है मम्मी तुम्हारी दीकर बगड़ी जश पढ़ती ही नहीं है पूरा दिन सुई धागा लेकर बैठी रहती है मम्मी हंसती और निम्मी भी हंसती थी इस समय अकेली निम्मी को कल्पना काकी की याद आ रही थी इतनी सुंदर बिकॉम पास इतनी गुण ढंग वाली कल्पना काकी की किस्मत जाने क्यों रूठ गयी थी उनसे कल्पना काकी की शादी को 10 साल हो गए दो बार बच्चे हुए भी पर वे समय से पहले हुए थे इसलिए इस दुनिया में नहीं रहे निम्मी को बड़े लोगों ने इतना ही बताया था दूसरी डिलीवरी के बाद वे कमजोर होती जा रही थी तीन चार साल के बाद कल्पना काकी फिर प्रेग्नेंट हुई थी उनके घर में ही क्या पूरी बिल्डिंग में सभी खुश थे। इस बार दिवाली नवंबर के महीने में आने वाली है अम्बे माने चाहा तो दिवाली से पहले कल्पना काकी का बच्चा आ जाएगा निम्मी और उसकी सहेलियां कल्पना काकी के बारे में बात करती हैं। चार दिन पहले की ही बात है स्कूल से लौटने के बाद निम्मी जब कल्पना काकी को देखने उनके घर पहुंची तो उनकी जिठानी मनीषा काकी ने बताया कि कल्पना काकी को अस्पताल लेकर गए हैं। घर लौटकर उसने मम्मी से जांच पड़ताल की पर मम्मी बात टाल गई। शायद वे छोटी बच्ची को ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहती थी तीसरे दिन स्कूल ऐसी लौटने के बाद निम्मी ने देखा सबके चेहरे उतरे हुए थे बार बार पूछने पर आखिर मम्मी ने बता ही दिया कि कल्पना काकी ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया और इस समय कल्पना की हालत गंभीर है सुनते सुनते निम्मी रो दी मम्मी भी रो रही थी मम्मी को रोता देख निम्मी हिचक उठी मम्मी बोलने मारी काकी मर से तो नहीं ने। ना मारी दी एवं ना बोल कहकर मम्मी ने निमी को सीने ऐसी लगा लिया निी ने मम्मी की बात का भरोसा कर लिया कि उसकी कल्पना काकी को कुछ नहीं होगा पिछली शाम कल्पना काकी के घर गई थी उनका हाल चाल जाए घर में चारों तरफ उदासी टंगी हुई थी जिग्नेश काका भी परेशान और दुखी थे वे अस्पताल जाने के लिए तैयार थे निम्मी ने बड़ी मिन्नत की जिग्नेश काका ऐसी काका मने पर हॉस्पिटल ले चलो न जिग्नेश काका ने दुख को दबाते हुए उससे कहा काली तारी काकी ने रजा मड़ी जशी आज रात निजवा दिकरा निम्मी भी चुप कर घर आ गई, मन ही मन योजना बनाने लगी कल्पना काकी कल घर आ जाएगी तो वह उनका ध्यान रखेगी उनको कभी उनके बच्चे की याद नहीं आने देगी वह भी उनकी ही दिकरी है अब ऐसी वह उनके पास ही सोएगी मम्मी के पास और दो बच्चे तो है ही बस आज रात की ही बात है कल उनको छुट्टी मिल जाएगी अब वह काकी को कोई दुख नहीं होने देगी लेकिन जब रात को मम्मी को माइग्रेन उठा तो मम्मी के दर्द के आगे निम्मी अपनी कल्पना काकी को भूल गई थी अब यहाँ बालकनी में खड़े खड़े उसे कल्पना काकी बहुत याद आ रही है नीचे उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी उसके दिमाग में रात को कुत्ते के रोने की आवाज गुंज गई। उस कुत्ते को देखकर निम्मी हंस पड़ी हो पर साव गांडित छू पूरी की पूरी पागल कभी कुत्ते के रोने से कोई मरता भी है भला बेचारा, बेचारा भूखा होगा, होगा या उसका या पेट, पेट दुख रहा होगा इसीलिए रो रहा होगा रात को एक दिन मेरा भी तो पेट दुख रहा था मैं भी तो सारी रात रोई थी किसी को कहाँ सोने दिया था मैंने रात को एक बजे पापा ने फोन करके जोशी डॉक्टर को बुलाया था और उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था तब कहीं जाकर नींद आई थी मुझे बेचारा कुत्ता बेजुबान जानवर इसके लिए कौन डॉक्टर बुलाएगा सोचते हुए निम्मी को कुत्ते पर बहुत तैयार उसे याद आया घर में ढोकला पड़ा है उसने कुत्ते को आवाज लगाई आवाज सुनकर कुत्ते ने ऊपर देखा उसे यकीन हो गया कि निम्मी बुला रही है बस सीढियां फलांगता हुआ उसके दरवाजे तक आ गया निम्मी ने अखबार के एक पन्ने पर ढोकले के कुछ टुकड़े डाल दिए निम्मी ने देखा बेमौसम की बरसात ने कुत्ते को भिगो कर रख दिया है उसने एक अखबार से कुत्ते को ढक दिया कुत्ते को थोड़ी राहत मिली और वह वहीं बैठ गया तभी सीढ़ियों पर कई कदमों की आहटें सुनाई गई निम्मी ने उस तरफ देखा कल्पना काकी के रिश्तेदार थे कल्पना काकी का घर सीढ़ियों की दूसरी तरफ था वे कल्पना काकी के घर पहुंचे नहीं होंगे कि उस घर से जोर जोर ऐसी रोने की आवाजे आने लगी निम्मी घबरा गयी ये आवाज़ें सुनकर दूसरे घरों से लोग भी धड़ाधड़ निकल कर बाहर आ गए ज्यादातर औरतें ही थी सब कल्पना काकी के घर की ओर दौड़ी वहाँ पहुँच वे भी रोने लगी अपनी मम्मी के पीछे निम्मी भी खड़ी थी कल्पना की सास जसोदा पेन और मनीषा काकी को दहाड़े मार मार कर रोते देख निम्मी समझ गयी की उसकी कल्पना काकी मर गयी निमी को लगा उसका कलेजा जैसे हलत में फंस गया है उसका दम जैसे घुट रहा है उसने अपने सीने को दबाया मगर उसकी रुलाई नहीं फूटी न ही उसने देखा सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं मगर एक वही थी जो अपनी काकी के लिए रो नहीं पा रही थी क्यों क्यों नहीं रो पा रही है वो उसने खुद को धिकारा क्या उसका दिल पत्थर का हो गया है जो अपनी प्यारी कल्पना काकी की मौत पर भी उसे रोना नहीं आ रहा है न रो पाने की वजह से वह शर्म से गली जा रही थी तभी मम्मी ने उसे कहा जा पप्पा ने फोन करी गयी निम्मी जैसे किसी कैद से छूटी वह घर की ओर लपकी उसने पप्पा को फोन किया उसका दिल बैठा जा रहा था पर आंखें धोखा दे रही थी वह दीवान पर लेट गई, आंखें बंद थी उसकी भयावह दृश्य उसकी आंखों में छाने लगा वह देखने लगी एक अर्थी जिग्नेश काका के कंधों पर अर्थी और अर्थी पर, अर्थी पर कल्पना काकी डर की मारे निम्मी ने आंखें खोल दी कि भयानक दृश्य उसकी आंखों से दूर चला जाए मगर उसकी आँखों के अंदर जमे आंसू जैसे आँखों को दुखा रहे थे इस दर्द से उसने आंखें फिर से भींची, निम्मी की बुरी कल्पना फिर जागृत हो उठी इस बार उसने देखा जिग्नेश काका चीता को अग्नि दे रहे हैं मगर चीता जल नहीं रही है कल्पना काकी एकाएक उठ बैठी और चीता पर बैठी चिटकार कर रही है नहीं नहीं, नहीं। अपनी कल्पना में कल्पना काकी, कल्पना काकी को रोते देख निम्मी की रुलाई फाई पड़ी रो रही थी मेरी काकी को मत जलाओ जिग्नेश काका मेरी काकी को मत जलाओ जाने कितनी देर निम्मी का विलाप चलता रहा चौदह साल की मासूम निम्मी अपनी जिंदगी की पहली मौत पर फूट पड़ी थी मौत से उसका पहली बार वास्ता पड़ा था आंखें बंद किए हुए वह रोए जा रही थी अपनी कल्पना काकी के लिए आसपास से बेखबर अपनी सोच में गुम जाने कब उसकी आंख लग गई। रात में अच्छी तरह सो न पाने के कारण थकी निमी कब सो गई, उसे खुद ही पता नहीं चला अचानक ही निम्मी चौंक कर जग पड़ी काकी काकी, काकी कहकर वह दौड़ी सपने से बाहर निकलने में वक्त लगा उसे उसने देखा सामने पप्पा सोफे पर बैठे हैं मम्मी किचन से निकलकर उसी के पास आ रही थी मम्मी ने निमी को संभाला निम्मी दौड़कर बाहर निकली बरामदे में से दूसरी ओर नजर दौड़ाई कल्पना काकी के घर आरोप औरतों का जमावड़ा लगा हुआ था नीचे एक सफेद रंग की एम्बुलेंस खड़ी थी वहाँ सफेद पोशाकों में मर्द खड़े थे निम्मी सिहर उठी उसे लगा जैसे चारों ओर सफेद मौतें खड़ी हैं। वह डरकर अंदर आ गया उसने मम्मी से पूछा कि एम्बुलेंस क्यों खड़ी है मम्मी ने बताया उसमें कल्पना की बॉडी है निम्मी ने फिर पूछा काकी को अभी ले नहीं गए मम्मी ने बताया की कल्पना का भाई सूरत ऐसी आने वाला है दो घंटे और लगेंगे निमी, निमी को अच्छा लगा, लगा ये सोचकर कि तब तक, तक, तक कल्पना काकी यहीं रहेगी रहे। क्या पता वो, वो वापस जिंदा हो जाए जैसा, जैसा फिल्मों में होता में है आखिर वह पूछ बैठी मम्मी कल्पना काकी जिंदा हो जाएगी क्या मम्मी ने बेटी को सीधे से लगा लिया कल्पना काकी के बारे में बातें करते करते दो घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला स्कूल छूट चुका था बच्चे घर पहुँचने लगे थे बिल्डिंग के नीचे एम्बुलेंस देखकर बच्चे दहल उठे थे बच्चों के पूछने पर माहौल फिर गमगीन हो उठा एक गाड़ी अंदर आई उसमें से आठ दस लोगों का परिवार नीचे उतरा आगन औरतें दहाड़े मारकर रोने लगी बच्चे भी सुबकने लगे उनकी आवाजें ऊपर तक पहुंची, प्रत्युतर में ऊपर भी रोने की आवाजे बढ़ गयी निमी का दिल फिर बैठने लगा उसी लगा धरती से लेकर आसमान विलाप में डूब चुका है सब कल्पना के अर्थी सजाने में लग गए बच्चों और कम उम्र के पुरुष और औरतों को वहाँ से हटा दिया गया और कुछ समय बाद कल्पना काकी अर्थी पर अपने अंतिम सफर को निकली लोगों ने फूल फेंक कर भीगे नैनो से कल्पना को अंतिम विदाई दी आसमान तो पहले ही आंसू बहा रहा था और सूरज मुंह छिपाए जाने कहा को निकल गया था कल्पना तो चली गई मगर औरतें कल्पना के दुख में, दुख में दुखी थी। एक औरत बोली, कल्पना किस्मत वाली थी सुहागन लेकिन क्या फायदा एक दूसरी औरत ने टिप्पणी की बेचारे को पति के हाथों अग्नि भी नहीं मिलेगी उस औरत का गला भर गया था दूसरी औरतें भी बोलने लगी बेचारी कल्पना निम्मी ने देखा कल्पना काकी की अर्थी चली गई। सब चले गए। राम नाम सत्य है की ध्वनि वातावरण को अब भी कुंजा रही थी राम का नाम आज निम् को भला नहीं लगा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था न ना राम नाम न ना सत्य मौत का सत्य कितना दुखदायी होता है इसे आज निम्बी ने अनुभव किया कहानियों फिल्मों ऐसी कितना अलग होता है जीवन में इस सत्य को साक्षात देखना निम्मी ने एक और कटु सत्य देखा जिग्नेश काका वे वहीं थे मातम मनाती औरतों के साथ निमी को घोर आश्चर्य हुआ जिग्नेश काका कल्पना काकी का का का की अर्थी के साथ क्यों नहीं गए एक पति अपनी पत्नी की अर्थी के साथ शमशान क्यों नहीं गया यह सवाल उसके दिमाग में बम की तरह फट रहा था निी ने औरतों की बातें सुनी मगर उन बातों को वह समझ नहीं पा रही थी कुछ देर बाद कल्पना का मातम मनाने के बाद औरतें अपने अपने घरों में चली गईं। मम्मी ने निमी और दोनों बच्चों को नहाने का आदेश दिया उनके बाद वह भी नहाने चली गई। किसी का मन नहीं था मगर भूख तो सभी को लगी थी आज दोपहर की रसोई नहीं बन पाई थी सुबह का ढोकला ही सबने खाया निम्मी, निम्मी के मन में, में औरतों और की बातें घुमट बाते रही थी उसने मम्मी को खोद खोद कर पूछना शुरू किया मम्मी पति ही पत्नी, पत्नी, पत्नी की चिता को आग लगाता है ना? फिर कल्पना काकी को, को जिग्नेश काका क्यों नहीं जलाएंगे? मम्मी आना कानी करती रही पर निम्मी पीछे पड़ी रही बोलो ना मम्मी बोलो ना मम्मी क्या जिग्नेश काका काकी को प्यार नहीं करते बोलना मम्मी काकी की चिता को और कौन आग लगाएगा मम्मी मासूम निम्मी तो के ते, सवाल ते, मम्मी, मम्मी के तो मन को, को छेद रहे थे कल्पना तो, तो मर गई, मगर उसकी बुरी किस्मत उसकी सदगति भी नहीं होने दे रही थी मम्मी निम्मी के सवालों से सवालों बच रही थी पर निम्मी पीछा छोड़ ही नहीं रही थी मम्मी जानती थी कि इन सब बातों के लिए निम्मी अभी छोटी है मगर निम्मी कहाँ समझने वाली थी उसे तो अपने सवालों के जवाब चाहिए थे वो भी अभी उसकी उम्र ने धैर्य रखना अभी सीखा कहा था उसे जो चाहिए होता है मम्मी दे देती है तुरंत फटाफट फटा। तो मम्मी उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है मम्मी की आनाकानी, निम्मी की जिज्ञासा और जिद को बढ़ा रही थी आखिर झुंझला मम्मी बोल पड़ी ऐसा रिवाज है मम्मी समझी नहीं अपने ज्ञान और अनुभव को तोलते हुए बोली हाँ मम्मी ऐसा ही तो रिवाज है पत्नी अगर मर जाए तो पति उसकी चिता को आग लगाता है इसीलिए तो औरत को अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद देते हैं, है ना मम्मी पर अगर यदि मम्मी को शब्द नहीं मिल रहे थे वैसे वह निम्मी को कैसे बताए? उसके मासूम दिल पर क्या गुजरेगी? क्या बोलना मम्मी बोलना अगर मगर क्या कर रही है तू, तू? नि कोफ होने लगी थी अब अगर किसी आदमी को फिर से शादी करनी हो तो वह पत्नी के अर्थी के साथ श्मशान नहीं जाता मम्मी की आवाज़ कपकप आ रही थी क्या मगर क्यों? नि का एक और सत्य से सामना हुआ मगर जिग्नेश काका फिर से क्यों शादी करना चाहते हैं? क्या उनको कल्पना काकी की कि मौत का दुख नहीं है दुख, दुख किसको, किसको नहीं होता मगर उन्हें बच्चा, बच्चा चाहिए अपना वंश बढ़ाने के लिए मम्मी, मम्मी की आवाज, आवाज में कड़वाहट थी, थी। निम्मी निम्मी खामोश उसके दिमाग में दिमाग कितने विचार एक साथ कौध रहे थे उनमें वह वा संगति नहीं बिठा पा रही थी लेकिन पर मन के आक्रोश में शब्द विलीन हो रहे थे कल्पना काकी तो उनके लिए बच्चा पैदा करते करते मरी है ना कल्पना काकी ने उनके लिए अपनी जान दे दी मगर काका के लिए उनके बलिदान की कोई कीमत नहीं उनको वैसे एक बच्चे की पड़ी है तर्क देते देते नि रोए चली जा रही थी और जो बच्चा जो पैदा ही नहीं हुआ उसके, उसके लिए एक, एक औरत, औरत को अपने, अपने पति के हाथ से अपनी मौत का हक भी नहीं मिलेगा।, नहीं, नहीं, नहीं मिलेगा मम्मी ये ये, ये, कैसा, ये कैसा रिवाज है मम्मी नहीं? ये कैसी इंसानियत है कि किसी औरत की चीता को उसके पति के रहते कोई और आग लगाए निम्बी की आंखों में विक्षोभ और कोठ पर इतने सवाल मम्मी हतप्रभ कि उसकी छोटी सी निम्बी इतनी समझदार और इतनी संवेदनशील है मम्मी आंखें फाड़े निम्मी को देखती रही निम्मी तो जैसे फट पड़ी मैं नहीं मानती इस रिवाज को मैं नहीं मानती इस रिवाज को निम्मी फूट फूट कर रो पड़ी निम्मी को गोद में दुबका मम्मी भी रो पड़ी मन ही मन मम्मी भी दुहराने लगी मैं भी नहीं मानती इस रिवाज को कि एक औरत को अपनी सदगति के लिए किसी पुरुष आरोप या समाज के रिवाजों पर निर्भर रहना पड़े मम्मी और निम्मी दोनों ही एक साथ हो रही थी एक औरत की नियति पर अपने औरत होने पर निम्मी को अब समझ में आया कि आज दिन इतना उदास क्यों है आसमान क्यों बरस रहा है अभी आप सुन रहे थे सुमन सारस्वत की कहानी सौभाग्यवती वाचक स्वर भारती परिमल